शिव पुनार रुद्र सहिता ब्रह्मा जी कहते हैं तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा वे वहाँ के विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा तो नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियाँ बनाई थी उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा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 उनका श्रीअंग अत्यंत महीन नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी दिव्य कांति से सम्पन्न उन महेश्वर की गण हास में चवर लिए सेवा कर रहे थे उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अलग अगल बगल में विद्यमान थे नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था वास्तव में वे साक्षात पर परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांचित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्राकृत गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप थे उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्छु श्रीहरि का दर्शन किया जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिजा गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया तत्पश्चात शिव के आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए उनके साथ महादेव जी भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं से पूर्वक चलने लगे उन्हें उस अवसर पर मीना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए